विनय पत्रिका विनियावली सुकृति सुच साहि राम तुमरी रिझे गणिका गिध बधिक हरिपुर गये लय काशी प्रयाग कब सीझे कब हुन डग्यो निगम मगते पग निग जग नि दुख पाए गज को दुखित जाके सुनाप वाहन तिधाये सुरमुन बेत बिहार बड़े कुले गोकुल जन्म गोप गृह हो बायो विभव कुरपति को भोजन जाय दुर्घर की नो मान तल ही भलो भगतन ते कछु करीत पार थ तुलसी सहज स्नेह राम बस और सब जल की चिकनाई ए राम जी जिस पर आप प्रसन्न हो गए वही सच्चा पुण्यात्मा है और वही पवित्र है पिंगला गीत जटायु और बहेलिया बाल्मीकि जो परम धाम बैकुंठ को चले गए उन्होंने कब प्रयाग में जाकर तप किया और कंडों की आग में जलकर मरे राजानित कभी वेदोक्त मार्ग से नहीं डिगा किंतु संसार जानता है उसने कितने दुख भोगे गिरगिट की जोनी पाकर हजारों वर्ष कुएं में पड़ा सड़ता रहा और वह हाथी कहां का दीक्षित था जिसके एक बार याद करते ही आप अपने वाहन गरुड़ को छोड़कर सुदर्शन चक्र लिए दौड़े आए देवता मुनि और ब्राह्मणों के ऊंचे कुल को छोड़कर आपने गोकुल में एक गोप नंद जी के घर में जन्म लिया कौरवपति राजा दुर्योधन के ऐश्वर्य को ठुकराकर आपने दीन विदुर के घर जाकर साग भाजी का भोजन किया भगवान अपने अनन्न्य प्रेमी भक्तों के साथ बहुत भला मानते हैं इस अन्य प्रेम भक्ति की रीति कुछ कुछ आपने अर्जुन को बताई थी हे तुलसीदास, श्री राम जी तो सरल स्वाभाविक विशुद्ध प्रेम के अधीन है दूसरे जितने साधन हैं वे ऐसे हैं जिसे पानी की चिकनाई पानी पड़ने पर थोड़ी देर के लिए शरीर चिकना सा मालूम होता है पर सूखने पर फिर ज्यो का ज्यो रूखा हो जाता है इसी प्रकार दूसरे साधनों से कामना की पूर्ति होने पर क्षणिक सुख तो मिलता है परंतु दूसरी कामना उत्पन्न होते ही मिट जाता है तब तुम मोह से सठ निको हठगति न देत कैसे को सुन सादर आगे लेते। पाप खान जियमिल जमगन तमक को ते लियो छुड़ाई चले करमी जत गौतम है के जेते तिनके काज साज समाज तज कृपा सिंधु तब तब उठगे ते अजहु अधिक आदर यही द्वारे पतित तुनिहित होत नहीं केते मेरे पास अंग पूज है गए हैं होने खल जेते हों हाँ अब लोकर तू तिहारियव रावर के ते तब तुलसी पुत्रो बांधी है सहिन जात मोह पे परिहास ये ते जब अनेक दुष्टों को परम गति दी है तब आप मुझ सरीके दुष्टों को हठपूर्वक परम क्यों नहीं देते कोई भी पापी कैसे ही आपका नाम लेता हो सुनते ही आप बड़े आदर के साथ उसे आगे होकर अपने गोद में ले लेते हैं फिर मेरे ही लिए ऐसा क्यों नहीं करते अजामिल को यमदूतों ने अपने मन में पापों की खान समझ तमक कर भय दिखाते हुए उसे कष्ट दिया किंतु आपने उसे मरते समय धोखे से नारायण नाम लेने पर ही उनके हाथ से छुड़ा दिया। यमदूत हाथ मलते और क्रोध के मारे दांत पीसते हुए खाली हाथ ही लौट गए गौतम की स्त्री अहल्या गजराज गिद्ध जटायु वृक्ष यमलार्जुन और बंदर सुग्रीव आदि कैसे थे सो नाथ को अच्छी तरह मालूम है परंतु जब उन सब का काम पड़ा तब आप संत समाज को भी छोड़कर उनकी सहायता के लिए वहाँ से चले गए। आज भी इस आपके दरवाजे पर ऐसों का ही अधिक आदत है और न जाने कितने पापी नृत्य पवित्र बनाए जाते हैं ऐसा होते हुए भी अब तक मेरी सुनाई क्यों नहीं हुई क्या मैं कम पापी हूँ संसार में जितने दुष्ट हुए हैं हैं और होंगे वे सब तो मेरे पसंगे में भी पूरे ना होंगे अब तक तो मैं आपके कर्तव्य की ओर टक लगाए देख रहा था बात देखता था कि मेरा भी उद्धार कभी कर देंगे परंतु आपने इधर कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए बस अब तुलसी रात आपके नाम का पुतला बांधेगा क्योंकि मुझसे अब इतना उपहास सहन नहीं होता जब नटों को खेल दिखाने पर कुछ नहीं मिलता तब वे कपड़े का पुतला बनाकर बांस पर लटकाए हुए कहते फिरते हैं कि देखो यह कैसा अनुदार है इससे लज्जित होकर लोग उसको कुछ न कुछ दे, दे ही देते हैं इसी तरह मैं भी एक पुतला बनाकर लिए फिरूंगा लोग पूछेंगे तो यही उत्तर दूंगा कि यह अयोध्या महाराज श्री रामचंद्र जी हैं इससे आपको लाज लगेगी तब आप भी लेंगे तुम समीन बंधु नदी को मौसम तुनु नि पति रघुराई मोसम कुटिल मोल मनि नह जग तुम सम समहरिन हरण कुटिलाई हो मन बचन कर्म पात करत तुम कृपालु पति तन गतिदायई हो अनाथ प्रभु तुम अनाथ हित चिति सुरति कबह नह जाई हो आरत आरति नासक तुम कीरति निगमन पुराण निगाई हं सभेत तुम हरण सकल भय कारण कवन कृपा विसराई तुम सुख धाम राम समुखित त्रिविध सम पाई यह जिय जहानितास तुलसी कह राख शरण समुझ प्रभुताई हे महाराज रामचंद्र जी आपके समान तो कोई दीनों का कल्याण करने वाला बंधु नहीं है और मेरे समान कोई दीन नहीं है मेरी बराबरी का संसार में कोई कुटलों का शिरोमणि नहीं है और हे नाच आपके बराबर कुटिलता का नाश करने वाला कोई नहीं है मैं मन से वचन से और कर्म से पापों में रत हूँ और हे कपालो, आप पापियों को परम गति देने वाले हैं मैं अनाथ हूं और हे प्रभु आप अनाथों का हित करने वाले हैं यह बात मेरे मन से कभी नहीं जाती मैं दुखी हूं आप दुखों के दूर करने वाले हैं आपका यश यह वेद पुराण गा रहे हैं मैं जन्म मृत्यु रूप संसार से डरा हुआ हूं और आप सब भयनाश करने वाले हैं आपके और मेरे इतने संबंध होने पर भी क्या कारण है कि आप मुझ पर कृपा नहीं करते हे श्री राम जी आप आनंद के धाम तथा श्रम के नाश करने वाले हैं और मैं संसार के तीनों दैहिक दैविक और भौतिक श्रमों से अत्यंत ही दुखी हो रहा हूं। इन बातों को अपने मन में विचार कर तथा अपनी प्रभुता को समझ कर तुलसीदास को अपनी शरण में रख ही लीजिए यह नाथ अकारण को तुम तु तु समान पुराण सुच गायो जनन जनक सुतदार बंध जन भय बहुत जह जह हो जाओ सब स्वार्थ हित प्रीति कपट का चित काहू नह हरि भजन सिखाय सुर मुन मनुज तनुज अहि किन्नर मै तनु धर सिर का नायो जरत फिरत तय ताप पाप बस का हरी करी कृपा जुड़ा जतन अनेक किए सुख कारन हरिपद में दुख पाओ अब था जलहीन नाव जो देखत विपत जाल जग छा मोह बुझिए यह गति सुख निधान निज पति बिसरा अब तोस करह करुणा हरी तुलसीदासनागत आयो यही जानकर मैंने सब ओर से हटाकर आपके चरणों में चित लगाया है कि हे नाथ आपके समान बिना ही कारण हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है ऐसा वेद और पुराण गाते हैं जहा जहाँ जिस जिस योनि में मैंने जन्म लिया वहाँ वहाँ मेरे बहुत से पिता माता पुत्र स्त्री और भाई बंधु हुए परंतु वे सभी स्वार्थ साधन के लिए मुझसे प्रेम करते रहे उनके मन में छल कपट रहा इसीलिए किसी ने भी मुझे श्री हरि का भजन नहीं सिखाया सभी संसार में फंसे रहने की शिक्षा देते रहे भगवत भजन का उपदेश नहीं दिया शरीर धारण कर मैंने अपनी भलाई करने के लिए देवता मुनि मनुष्य राक्षस सर्प किन्नर आदि किसको स्थिर नहीं लभाया सभी के चरणों में सिर रख रख कर खुशामदे की किंतु हे हरे पाप के फल फलस्वरूप तीनों तापों से जलते फिरते हुए मुझको किसी ने दया कर शीतल नहीं किया मोक्ष प्रदान कर संसार का ताप कोई नहीं मिटा सके मैंने सुख के लिए बहुत से साधन किए पर भगवत चरणों से विमुख होने के कारण सदा दुख ही पाया संसार में विपत्तियों का जाल बिछा हुआ देखकर अब मैं समस्त साधनों से ऐसा थक गया हूँ जैसे बिना पानी के नौका थक जाती है हे नाथ समझ लीजिए मेरी यह दशा इसलिए है कि मैंने अपने सुखनिधान स्वामी को भुला दिया हे हरे अब मेरे दोषों का ख्याल छोड़कर इस शरणागत तुलसी रात पर दया कीजिए